देवा द्रमेमा स्वस्थ नादा स्वस्थोष्ठने बृहस्पतिर्दा ओम शांति शांति शांति तक हुआ तो यहां तक उपासक के लिए बता दिया आगे पराविद्या का भूमिका बना रहे थोड़ा सा पूरा अब अनंतर अतः का आठ अर्थ अब होता है तो इसमें यहां अनंतर अर्थ में तो इदानीम चक भी है ना बग ओंकार तो अनंतर भी होता है किंतु यहां अनंतर वाचक कारण बताने के लिए भी प्रश्नवाचक होता है, है पूर्णत्व को बताने के लिए आठ अच्छा। आया तो ये बोल रहे हैं अथ अनम्मीद अस्मिन समय मतलब अपर विद्या है उसका विषय को बताने के बाद तो अस्मात्न रूपात्म अपर विद्या का सारा है साध्य और साधनात्मक तो साध्य किसको कहते हैं लक्ष्य जो है हमारा निष्पाद्यत्व साध्यत्व <coughs> जो निष्पाद्य है संपादन किया जाता है साध्य प्राप्त अथवा भावी काला वृत्ति धर्मत्व भावी काल वृत्ति धर्म वाला है ना वो साध्य भावी में जो धर्म आता है तो भावी कालावृत्ति धर्मत्वम साध्यत् और कारण का मतलब कार्य जन्यत्व जनकत्व कार्य जनकत्व कारण है अथवा पूर्व काल वृत्ति धर्मत्व पूर्व काल वृत्ति धर्म, धर्म वाला कारण होता है भावी कालवृत्ति धर्म वो साध्य होता है तो ये सारा संसार साध्य साध साधनात्मक पूर्वकाल आगे मतलब होगा आगे, हो आगे। कार्य तो आगे ही रहेगा ना हाँ। मान दीजिए और घट हाँ। मिट्टी में कौन सा धर्म तो रहेगा ना तो वो पूर्ववृत्ति धर्म नहीं है क्या घट बाद में बाद में बाद उत्पन्न होगा तो घटात्व धर्म आ गया तो कार्य होता है भाभी कारण होता है पूर्व अथवा दूसरा लक्षण किया नहीं कारण कार्य अव्यवहिता पूर्व क्षणित नया पूर्व काल की जगह उधर उसमें लगा ले। उत्तर काल कौन? नहीं तो, का, नहीं कारण तो साध्य में तो भाभी कही है अतः उत्तर का ही कोई आपत्ति हाँ, नहीं तो नैयिक ने लक्षण किया है वहाँ उत्तर कार्य अव्यवहिता पूर्व क्षणवृत्तित्व कारणत्व लक्षण है कार्य अव्यवहिता पूर्ववृत्ति कारण पूर्ववृत्ति कारणत्व और कारण अव्यवहिता उत्तरवर्तिव दोनों में अव्यवहित होना चाहिए व्यवधान नहीं होना चाहिए वो तो कार्य हो गया ऐसा नहीं एक निभाण अव्यवहिता उत्तरवर्तित्व कार्यत्म और कार्य अव्यता पूर्वर्तित्व तो है तो नहीं, नहीं तो मान दीजिए कहाँ दंडा पड़ा है घट के बाद में वो कारण नहीं बनता है अरण्य से जो दंड है उसको थोड़ा कारण मानते हैं हाँ वो भी मानते हैं कारण भी दो मानते हैं एक तो फलोपायकत्व ना एक फलाजनकत्व एक फला योग्यत्व ना एक फलाजनकत्व कारण मानते ऐसा कारण माना है कारण अव्यव्य कारण अव्यवहिता कार्य कार्यत्म और कार्य अव्यवहिता कारण कारणत्व तो इसलिए माना है दोनों तो कारण भी दो प्रकार फलोपदायक कारण होता है और एक कारण था वच्छेदे का कारण है। एक कारण तुरंत फल दे रहा है ऐसा मान लीजिए घटिका के दंड कारण है दंड कहा जंगल में दंड नहीं है क्या उसमें भी योग्यता बेटा है किंतु तो फलों पदा है कत्वना उसको भी काट के अब दंडा बना सकते योग्यता बेटी अभी जो कुलाल के हाथ में दंड है तो वो फलो, फलो है, है। फलों पदाया और तो इसलिए बता रहे साध्य तक हम लोगों ने जो भी निरूपण किया है वो साध्य साधना रूप तो साधनात्मक स्वरूप है कुछ साधनात्मक स्वरूप हो गया कुछ साध्यात्मक सर्वस्मा संसाराद विरक्त सर्वस्मा बोलतेम का कार्य कारणात्मक संसार दो प्रकार के संसार तो दोनों दोनों वा व्याकृत अव्याकृत दो प्रकार का है ना कारण कार्य व्याकृत अव्यक्तादी भूताने व्यक्त मध्या भारत दोनों प्रकार से तो संसाराद विरक्त कह पुरुष से सृष्टि है इसलिए पुरुष आधिकारी है जहाँ सृष्टि होता है वह आधिकारी का संकेत नहीं दिखा क्योंकि संबंध होने से संबंध आता अपने आप संबंध है विरक्त से पुरुषा विरक्त पुरुष परश्याम विद्या पर विद्या का अधिकारी वही है कौन साधन, साधनात्मक संसार से निवृत्त हुआ है वही पुरुष क्या है पर में अधिकार है उसको प्रदर्शनाथम उस पर को दिखाने के लिए इदम उच तो आगे बता रहे उसके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए क्योंकि योग्यता के बिना कोई भी है ना तो दुरुपयोग माना जाता है तो हाँ सभी में तो ये बता पर एक कर्मचितान ब्राह्मणो कर्मचि निर्वेदमास्तकृता ना, स गुमेवा भीगचे स गुरुच्चे समणी श्रोत्रिय ब्रह्मनीष्टम समाणी श्रोत्रियम परीक्षा परीक्षा का मतलब अच्छे प्रकार से विचार करके परीक्षा का मतलब अच्छे प्रकार, कर प्रकार से विचार करके परीक्षा मतलब अच्छे प्रकार से दो सभी में लोक में भी है परीक्षा के बिना कोई काम नहीं होता तो विद्या के लिए भी आपको परीक्षा करना पड़ेगा नहीं तो केवल आपातरमणी के ऊपर आप प्रवृत्त हो जाएंगे विद्या ग्रहण करने के लिए विद्या देने के लिए भी परीक्षा माना जाता है आया है इसमें न अन्यत्रह है योग्य आया ज्येष्ठ आया पुत्र उसको दिया जाता है तो इसलिए बोल परीक्षा परीक्षा मतलब ये जितने भी अपार विद्या का विषय है चाहे तो कर्म हो अथवा उपासना अंतराया आया तो स्वामी उसमें छोटे पुत्र को नहीं योग्य आया ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता है योग्य जो और अयोग्य हो तो कनिष्ठ को ज्येष्ठ यदि अयोग्य छोटा भी योग्य है तो दोनों नहीं उज्जेष को, को लिया जाता है अच्छा तो नियम है मैत्रियोपनिषद न्याय धनवृद्धा व्यवृद्धा ज्ञान वृद्धा तथे बचा धन वृद्धा व्यवृद्धा ज्ञान ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकर शिष्य किंक तो तीन माने सबसे पहले धन कोई धनवान है एक सामान्य धनवान को पहले सत्कार किया जाता है धनवान को पहले माना जाता है अभी एक धनवान भी है जवान है और दूसरा एक वृद्ध है तो वृद्ध को पहले सत्कार किया जाता है उसकी माना है किंतु एक वृद्ध है एक तो विद्वान है तो विद्वान को वहाँ पहले सत्कार किया जाता है और वृद्ध और विद्वान भी है उनकी पहली माता दिया जाता है ऐसा नहीं विद्वान भी है वृद्ध भी है उसको पहली और यदि वृद्ध है और विद्वान है तो उसके लिए इसलिए बोधा वृद्धा ततयचा क्यों ते सर्वे किंकरा शिष्य किंकरा ये सब उसके शिष्य शंकराचार्य देखे सुरेश्वर आचार्य उसके पिता भी नहीं पिता माँ के समान है शंकराचार्य ये कहा बत्तीस साल के वो तो सत्तर साल के आस तो ऐसा माना इसी प्रकार में।, में जो मंडन मिश्र, हाँ। मिश्र है ऐसा कुमार कार्तिकेय का अवतार मानते और उनकी पत्नी उभय भारती थी वो सरस्वती का अवतार मानते तो इसलिए आचार्य उनको मध्यस्थ बना दिया था ना शास्त्रार्थ ने उ को मध्यस्थ बनाया उन्होंने कहा दिया अरे आप मुझे आप बना रहे कैसे विश्वास कर रहे आप पत्नी तो पति के पक्ष में लेंगे ना आपने मुझे कैसा मत दिया उन्होंने तो कहा आप शास्त्र के प्रति कभी अविश्वास नहीं करेंगे पूरा विश्वास करें उन्होंने कहा दिया स्वस्थ कहा दिया जगत गुरु हाँ शास्त्र में आप कभी पक्षपात नहीं कर सकते नहीं का पक्ष ले। तो मतलब ये वहाँ भी योग्य बड़ा शिष्य है पुत्र है और ये बड़ा भी है उसको लिया जाता है बड़ा योग्य नहीं है चोटों को ऐसा तो माना तो तो तो तो तो तो तो अधिकार भी ऐसे ही है ये तो विद्या के विषय में और अधिकार भी संपत्ति भी है योग्य के हाथ में सौंपा जाता है जैसा वहाँ देखे राजा भरत ने देखे अपना संतान को राजा नहीं बनाया अयोग्य देकर दूसरे को बना दिया भरत में विशेष विशेषज्ञ अपना पुत्र को नहीं बनाया राजा दूसरे को बना दिया हाँ उसका पुत्र अयोग्य था दूसरे को बना दिया तो परीक्षा परीक्षा बोलते तो अच्छे प्रकार से ये जितना भी अपर विद्या का फल है, है। वो किसी काम का नहीं अंतता जाके नाशवान है इस प्रकार विचार करके कि, किसको परीक्षा करके लोकान लोकान बोल तो कर्म से प्राप्त होने वाला अथवा उपासन से प्राप्त होने वाला लोक फल जो भी दोनों को लेना कर्मचितान कर्मचित बोलते तो कर्मण प्राप्त होने वाले हैं यद्यपि चित्त धातु है बड़ान होता है कर्मों के द्वारा प्राप्त करने वाला कर्म उपलक्षण उपासना तो उनसे चयन करने वाला संपादन करने वाले किसे कर्म आदि कर्म है उपासना है उनसे चयन करने वाले प्राप्त करने वाले लोकान परीक्षा जैसा तो सोनार है ना सोना को परीक्षा करते हैं ठीक है सोना को तो कर सकते किंतु और हीरा को और भी कठिन होता है हीरा को परीक्षा करना कठिन होता सब नहीं जान सकते रा और कोयला एक जैसा होता है तो इसीलिए तो वैसे अच्छे प्रकार से विचार करें ब्राह्मणों भाषा कहेंगे, ब्राह्मण ग्रहणम विशेष है ब्राह्मण मेंवाधिकार मुख्य रूप से ब्राह्मण का है क्योंकि ब्राह्मण का संस्कार अथवा ब्रह्म एक उपलक्षण भी है अन्यत्रा या तो ब्राह्मण ग्रहण बोल तो ब्राह्मण मेंवाधिकार विशेष होता है संन्यास में हाँ मतलब ये इसमें पराविद्या क्यों क्या आता है वहाँ विद्या वही ब्राह्मणम आजगामा सबसे पहले विद्या ब्राह्मणों के पास गए तो उन्होंने कहा हमारे जीवन तुम हमारा आश्रय करो तेरा जीवन हमें व्यवस्था करेंगे तो ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व तो भी माना जाता है विद्या को लेकर हाँ बाद में अन्यत्र किया है ब्रह्म जिज्ञास उसके लिए वो जो ब्राह्मण है इस प्रकार परीक्षा करने के बाद विचार करने के बाद क्या करे निर्वेदम आयन निर्वेदम आयात निर्वेदम बोलते वैराग्य उसके बाद सारे विषयों में वैराग्य उसको प्राप्त जैसे वहाँ राम जी को योग वाशिष्ट में उन्होंने विचार किया बालक एक जीवनपन है जवानी का जीवन है जीवन बिल्कुल बेकार है ऐसा वैराग्य चले राजपाट सब छोड़ दिया तभी जाके विष्ट जी का पार किया उपदेश किया था उन्होंने तो निर्वेद आयात।, आयात है ताको ना हो वेद अर्थात फिर वेद शब्द से क्या अर्थ तो, लेना चाहिए वो यद्यपि वेद का मतलब ज्ञान होता है इनको वैराग्य पर आता है, अच्छा। है उपसर्गा बला धातु अर्थम अन्यत्रीय उपसर्ग के बल से धातु का अर्थ बदल जाता है यद्यपि यहाँ वेद धातु है जानना अर्थ अच्छा। विध ज्ञानी धातु से वेद बनता है तो निर उपसर्ग अर्थ हो गया निर्गत ज्ञान कौन सा ज्ञान सांसारिक ज्ञान से निर्वेद वेद का ज्ञान अनात्म विषय ज्ञान उसमें निर्वेदमायात वेद का ज्ञान ही होता है किंतु यह अनात्म ज्ञान से निर्वेद आयात तो वैराग्य होता है शाब्दिक अर्थ वैराग्य नहीं है लाक्षणिक अर्थ शाब्दिक बोलते निर्वेद बोलते से से रहित रहित हो निर्गत वेद कौन सा तो तो मतलब मतलब का उसका निर्वेदम आयात ताको ना होगा क्यों नास्ती अकृत कृतेना कृतना कार्यना कर्मणा कृतिया है कृत्या बोल दो कर्मणा अक्रता अक्रता स्वता सिद्ध स्वतः जिसको किया नहीं जाता है स्वतः सिद्ध जिसको प्राप्त नहीं किया जाता है स्वता सिद्ध ऐसे जो स्वता सिद्ध तत्व है नाश्ति नाश्ति बोलते प्राप्त नहीं कर सकता मतलब उस कर्म के द्वारा कोई भी आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी केवल मान कोई आपके बस साधन ज्ञान भी नहीं है जान को निवृत्ति स्वतः सिद्ध पदार्थ है कहानी के लिए ज्ञान साधन का वो भी वास्तव में साधन है अविद्या अविद्यावृत्ति के लिए ज्ञान हाँ, है इसलिए साधन आपात था यदि हय तो बस वही ज्ञान इसलिए नास्ती बोल तो कृतना कर्म के द्वारा अकृत का शब्द लेना मोक्ष मतलब सिद्ध नहीं होता अच्छा ठीक है कर्म के द्वारा ये मोक्ष सिद्ध नहीं होता है तो कैसा प्राप्त करे तो मतलब हाँ जिसको किसी साधन के द्वारा संपादन नहीं किया जाता इसी का नाम है अकृता <coughs> किया, किया जाता है। किसी साधन के द्वारा संपादन नहीं किया जाता उसी का नाम है अकृता तो कौन होगा वो तो बस वही शब्द मोक्ष नहीं मिल रहा है एक होता ना शाब्दिक अर्थ होता है एक लाक्षणिक अर्थ लेकिन किसी का अर्थ करना हो तो आपको पहले पदों का ज्ञान होना चाहिए पदार्थ ज्ञान उसके बाद वाक्यार्थ ज्ञान उसके बाद तात्पर्य ज्ञान ये तीन होता है शब्दार्थ वाक्यार्थ तात्पर्य लक्षण कोई तात्पर्य दो उसके बिना अर्थ नहीं लगा सकते केवल शब्दों को लेकर अर्थ नहीं लगा सकते हैं वाक्य से भी नहीं होता तो इसलिए अकृत्यना बोलते जो नहीं किया हुआ कौन मोक्ष तात्पर्य ठीक है।, है कर्म के द्वारा मोक्ष का संपादन नहीं हो सकता है किंतु मोक्ष मिलेगा कहां से? कहा जावे उसके तो बोल रहे तद तद्विज्ञानार्थम उस वस्तु को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को प्राप्त करने के उस लिए। उस वस्तु का जो साक्षात ज्ञान प्राप्त करने अर्थात जो मोक्ष है अकृत पदार्थ है उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कहा मिलेगा जानने के लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए ना विशेष ज्ञान चाहिए। तो स सा, सा मतलब ये जो निर्वेद आयात अधिकारी सा शब्द से लेना। जिज्ञास इसके अंदर आयात सारा वैराग्य उद्ञास सा, सा तो जो निर्वेदमायाता है ना जिसको आयाता वो गुरुम एवा गुरुम एवा और कहीं नहीं गुरु के पास ही अभी गच्चे गुरु के शरण में ही जावे कैसा जावे जाने का एक विधान है उसको है, बोलते हैं गुरु उपसत्ति बोलते हैं स्मृति में आया स्वामी जी इसमें है बंधु स्मृति में बता दिया स्मृति हाँ। में नहीं बताया इसमें आया था ना हाँ इसमें हाँ पीछे भूमि का गुरु उपस्तिक कहते गुरु के पास जाने का एक नियम बता दिया तो कैसा संवित पानी क्योंकि समित पानी तो हाथ में सूखी लड़ लकड़ी क्योंकि पहले हवन करवाते थे हवन करवाने के बाद उसको सब करके नया संस्कार करवाते थे उसके बाद समित पानी सब में आता है एक, एक दिनता का भी प्रतीक है नहीं दीनता का नहीं है वो बाद में दूसरा दूसरा अर्थ कर सकते हैं आप मुख्य अर्थ है पहले जाके हवन करके उसको नया संस्कार करवाते थे संस्कार करने के बाद वहाँ ब्रह्मचर्य रूप से दहाना पड़ता था उसके बाद वो सेवा भी करते थे कुछ साधना उसके बाद उपदेश करता है ऐसा था ये वो, तो, से भी। वो तो बाद में करते है वो बाद में नहीं, नहीं नहीं नहीं वो नहीं वो हा? तो बाद में दूसरा अर्थ है छोड़ के नहीं मुख्य ए अर्थ है समित समीध पानी हाँ क्योंकि पहले हवन करते थे ना सारा ये और दूसरा है समित पानी का ये लाक्षणिक अर्थ होता है मतलब जिससे सूखी लकड़ी है ना उसमें कोई रस नहीं उसी प्रकार आप गुरु के बाद जाते हुए सूखी लकड़ी के समान जाओ तो गीली तो लकड़ी नहीं हमारा गीले मतलब क्या है छे छे से गीले है हाँ। काम क्रोध लोभ मदर हाँ। से गीला हुआ ना अंतरगण हाँ। उसको लेके मत जाओ उसको गए तो गुरु ने दिया अग्नि लगेगी नहीं उसमें ज्ञान रोपा प्रतीक एक दो करूंगा नहीं नहीं नहीं वो नहीं नियम होता है हवाना है ना आश्रम में नहीं रहते लाते थे, थे, थे लोग जैसे पुरानों में भी को भी करके ये तो है, है, किया है।, को है।, के से ये है। मतलब अंत करण जो सू का मतलब जैसा आया ना नारद जी गए थे सनत कुमार के प्राकृत विद्यार्थी वो भाषाकार बोल रहे है इतने बड़े सारे विद्या के ज्ञात सनत कुमार के पास ऐसा जा रहे है मैं कुछ भी नहीं जान रहा पराकृत अच्छा बोले प्राकृत बोले एक सारा सामान्य व्यक्ति है ना तभी जाके सनत कुमार जी ने सनत कुमार जी जानते ही है उनका भाई है ना वो नारा जी तो ऐसे थोड़ा सामान्य उल्लू बुल्लू नहीं है सब जानता है तो बोलो तो तो तुम जो जानते हो बताओ उससे मैं आगे शुरू करूँगा नहीं तो बताते बताते थक जाएंगे तो सारा विद्या बताए चौंसठ विद्या के ना दिया सप्पा विद्या नक्षत्र विद्या देव विद्या गोरड़ विद्या सारा बता दें उल्का पांच सारा तभी बोल शब्द मात्र उसके बाद उन्होंने बोलते बोलते इन विद्याओं को केवल शब्द मात्र कह दिया बस लोगों शब्द अर्थ जानते नहीं कुछ है। आ, अर्थ तो उसके बाद उसको प्राण तक लाया प्राण को जानता है वो अतिवादी नारद संतुष्ट हो गए इतने में वहां तक कि उन्होंने प्रश्न किया आगे नहीं किया तभी सनात कुमार ने सोचा ये ठीक नहीं नाराज संतुष्ट भले ही वो किन्तु प्राकृत विद्यार्थी जैसा बनाए छल करके नहीं आए इसलिए और भी इसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नाराजी प्राण जानने से अतिवाद्य नहीं होता और भी, भी दोबारा करते करते अंतिम जाके भूमा तत्व को परेश को हाँ नाराजी वहीं सन तो यही ब्रह्मा होगा करके अच्छा। आगे प्रश्न नहीं करता है किंतु सनत कुमार कहता है ये ठीक नहीं ये तो आया था प्राकृतिक विद्यार्थ जैसा परीक्षा करने के लिए जि... नहीं श्रद्धा विश्वास पूर्वक आया है तो इसलिए उनको जिज्ञासा उत्पन्न करना ही एक आचार्य धर्म होता है और एक जो सद्धा विश्वास है ना चलो तुम ठीक हो तुम्हारा काम होगा जाओ इसीलिए तो दोबारा उसको जिज्ञासा ये जानने से काम नहीं होगा करते करते भूमा तत्व में जाता है तो तुम्हें भूमा को जानना बोलो सुकम वही भूमा तो उसके बाद क्या लगता है नान्यत पश्यति नान्यत श्रृण होती नान्य वही भूमा है वही तुम होता वही तुम हो आत्मा आत्मा ही भूमा है करके पहले उस भूमा को आत्मा में कहा तुम्हें आम में डाल दिया तो आम में डालने के बाद शरीर में नहीं होगा इसलिए आत्मा ये वो कहा तीन बार उपदेश किया कुछ कि बता रहे समित पाणी समित पाणी होकर कहाँ जावे स्रोत्रियम ब्रह्म दो विशेषण है गुरु का भी गुरु का भी लक्षण होता है शिष्य का भी लक्षण बता दें तो यहाँ गुरु भी कैसे स्रोत्रिया स्त्रोत्रिया मतलब स्रोत्रम छो अदिते वेद का ज्ञान मतलब सारे शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए में से पूरे शास्त्र का ज्ञान को छंद को स्रोत्रादेश होता है और ब्रह्मनिष्ठम ब्रह्मनिष्ठक बोलते हो दोनों अर्थ किया या तो अपरोक्ष हो तो और अच्छा है अथवा परोक्ष ब्रह्मनिष्ठा भी हो दोनों माना इतना होना ही चाहिए यदि स्त्रोत्री है, है।, है ब्रह्मनिष्ठा ना हो तो भी इतना सफल नहीं यदि ब्रह्म है आप श्रोत शिष्य को बता नहीं सकते शास्त्र में दोनों होना चाहिए दोनों होना जब दूसरा वो हाँ। तो बाद में आ गया मतलब यहाँ था का अर्थ भी क्या होता है षडंगेद ंग वेद है नांगेद स्रोत्र मतलब छंदो ये सूत्र है पाणिया जी का छंद को क्या होता है अध्ययन अर्थ में स्रोत्रादेश होता है तो स्रोत्रेय का अर्थ ही यही छंदादि जो अंग है ना इसने अध्याय किया वो स्रोत्र मन सूत्र के छंदो को जैसा अपना ये मानते हैं ना ज्येष्ठ श्रेष्ठ बोलते हैं ना श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मतलब वो बहुशब्द को श्रेष्ठ आदेश होता है मतलब बहुत भूमा बनता है ना बहु शब्द से बनता है वैसे वो छंदो में स्रोत आदेश होता है जिसने षड़ा वेद अध्ययन किया है उसी का नाम हमें पुराणों का कोई वास्ता नहीं ना ना पुराण का मतलब तो नहीं का नहीं तो पुराण का, का नहीं है पुराणी तो बहुत है ना येंग वेद बस यही है तृत्य का मतलब इसका नाम सूत्र और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है परोक्षवा अपरोक्षवा, तो। या तो परोक्ष व वो। उपासक, वोक्षक अथवा अपरा ब्रह्म, दोनों परा पर ऐसा अर्थ किया दोनों तो ऐसा जो आचार्य के पास जाएगी आगे देखिए परीक्षा परीक्षा का बोलते तो उसका अर्थ कर रहे पूरा लंबा चौड़ा ये आदि जो पीछे बताए हुआ जो ऋग्वेदादि ऋग्वेद यजुर्वेद है सारे ये है विद्या विषयम सारे अपरविद्य वेद विद्या का विषय अर्थात ये जितने भी है विद्या का विषय वाले वाले। बताने वाले। और स्वाभाविक अविद्या काम कर्म दोषवत् सारे अपर विद्या का विषय है और ये जितने भी है स्वाभाविक क्या स्वाभाविक बोलता अपने ही स्वभाव से प्रवृत्त होने वाले कौन अविद्या काम कर्म दोषवत पुरुष अनुष्ठेयम जितने भी अपर अविद्या का विषय है ना स्वभावता प्रवृत्त होता है इसको संसार में जो है ना कोई प्रवृत्त करने की आवश्यकता नहीं है स्वाभाविक स्वाभाविक जल नीचे की ओर जाता है वो स्वाभाविक मन बाहर जाता है इंद्रियां बाहर जाते हैं स्वाभाविक है, है। परांट परांट <laughs> उस मन और इंद्रियों को अंदर लाना ये स्वाभाविक नहीं तो इसलिए पुरुषार्थ है उसमें कच्चित धीरा कोई धीर पुरुष ही होगा धीर पुरुष तो इसलिए स्वाभाविक क्या मतलब तो दोषय तो स्वभावता कौन अविद्या स्वाभाविक ही है आगे अविद्यन हो गया अविद्या काम कर्मा यही मृत्यु है भाषा कर बार बार बोल मृत्यु की व्याख्या करते समय मृत्यु कोई अलग नहीं यही मृत्यु है अविद्या काम करमा एवं मृत्यु बस यही मृत्यु है से स्वामी स्वरूप है, है। बोल अविद्या, बोलना अविद्या होता हो गया तो द्वैत तो खड़ा हो गया शायद इसमें उठा है शायद तेरह अध्याय में अविद्या के कारण क्या होता है द्वैत भाव वो जो आत्मा नानती है नही आपने पूछा था दुअर्थ क्या अविद्या के द्वारा आत्मा को भूल जाता है भूल जाता है। तो अनात्मा में आ जाता है अनात्मा तो में आने के बाद अविद्या को लेके कामना आँच्छान आँच्छान होते, है। कामना के द्वारा कर्म यही मृत्यु का कारण बनता है पुनर वो आत्मा में आरोप करता है ये बोल रहा है तो स्वाभाविक क्या अविद्या काम कर्म दोषवत् ऐसा वाला पुरुष ये सारे उसी पुरुष के द्वारा अनुष्ठेयम अविद्या अविद्यामेवा पुरुषम प्रति ये जितने भी अपर अविद्या का विषय है ना किसके लिए अविद्या अविद्याम अर्थात वाले पुरुष के प्रति है ये सब इसके अंदर अविद्या कामनादि उनके लिए प्रति प्रतिभा तो विहित है, हाँ, है। अर्थात उनके लिए सारा विधान की है विहित तद अनुष्ठान कार्यभूता तथा उनका अनुष्ठान के जो कार्यभूत कौन है माने फल हो गया कार्यभूत अनुष्ठान का कार्य अनुष्ठान हो गया वो तो कार्य का कार्यभूत हो गए उनका लोक माने फल फल तथा तो उसका फल सुरूग। फल फलस्वरूप कौन है ये दक्षिणा उत्तरा मार्ग लक्षण फलाभूता यही कार्य स्वरूप होगा या तो दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले लोक पितृलोक उत्तरायण मार्ग से जाने वाला ब्रह्मलोक दो बटा दक्षिणा उत्तराय मार्ग लक्षण फलभूत तो तो इसलिए तीन ही कहा न वहाँ प्रधान पुत्रेण पुत्रेणा मनुष्यलोक जये और कर्मणा पितृलोक जयेत विद्य देवलोकम तीन ही जीतने के लोक है मनुष्यलोकन है पुत्रेण पुत्रेना पुत्रेना मनुष्यलोकम जयिये कर्मण पितृलोकम जयिये और विद्या देवलोकन लोक। तीन ही जीतने के युग लोग आत्मा लोक नहीं पितृलोक तो बोल स्वर्ग बोलते स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग का थोड़ा नीचे उसको भी स्वर्ग मानतेमी आता है स्वामी थोड़ा नीचे का भाग है पितृलोक के बाद स्वर्ग लोग आता है अर्थात स्वर्गुलू का एक अंश है स्वर्गुलू बता रहे ये चाह फल दक्षिणायण उत्तरायण स्वरूप फलभूत है एचहा विहिता, ए च तो ये जो कर्म है ना तो जिसका विहिता अकरणा जैसे जैसा वर्णाश्रम को लेकर विधान किया है उसको नहीं करने से अकरण मतलब विधान किया हुआ कर्म का नहीं करने से और प्रतिषेध को अतिक्रमण दोष प्रतिषिद्ध कर्म है उसको अतिक्रमण किया विधान किया हुआ कर्म नहीं किया और निषिद्ध कर्म को कर दिया अतिक्रमण मतलब उसको कर रहे दोनों क्या दोष साध्य दोनों दोष लगते विधान लगाना पड़ेगा नहीं विणा अकरण हो गया विहिता प्रतिषेधा विहित अकरण अकरन बोलते विधान किया हुआ कर्म नहीं कर रहे पड़ा है ना प्रतिषेधा प्रतिषेध तो तो तो जो, जो है ना मैंने अतिक्रमण अतिक्रमण का मतलब प्रतिषेध कर्म है प्रतिषेध नहीं करना चाहिए तो नहीं करना बोलते अतिक्रमण मतलब कर रहा है अच्छा मतलब मेरे बात को अतिक्रमण मतलब मैंने मना किया अतिक्रमण के मतलब वो कर रहे तो अकरण पड़ा है ना उसमें विहिता अकरण जैसे विहित मतलब नित्य कर्म का विधान किया ना जैसा वहाँ गीता में है ना यज्ञ दाना तपस्या पावनानी मनीषिणा अथवा संध्या है ये सब विधान करना उसको नहीं करने से नहीं। और प्रतिषिध है अतिक्रमण का मतलब करने से हाँ शायद ने कहा ये नहीं करो उसमें कर अतिक्रमण किया अतिक्रमण उल्लंघन करना अतिक्रमण का कर, मतलब उल्लंघन तो इसका मतलब कर रहे है। दोनों क्या दोष असाध्या दोनों से दोष एक कर्म करने से दोष एक कर्म नहीं करने से विदान किया हुआ कर्म नहीं करने से दोष और निषेध किया हुआ कर्म करने से दोष दोनों उभ था दोष दोष असाध्या कहां तक साध्य है दोष उसका बता रहे फल नरक तिरयक प्रेत लक्षण यहाँ तक उसके लिए फल मिलेगा जैसे जैसे कर्म के अनुसार कभी नरक अथवा पशु योनि में भी जाएगा अथवा प्रेता प्रेत योनि में भी जाएगा तिरियग बोल तो पशु हो गया नरक है तिरय है और प्रेत लक्षण उसमें भी जा सकता ऐसे भी जा सकता वैसे ये वासना के अनुसार भी जा सकते हैं मरते समय ना पहले का वासना जैसे ये अगर आ जाता बहुत बड़ा धार्मिक था भगवान विष्णु का था वो बोलते ना वो शंख चक्र डालते है। लगाते हैं ना शंख वो वैष्णव में दीक्षित मानते उनको लगाते शंख और चक्र हाथ में तो बहुत बड़ा वक्त था किंतु उसके अंदर एक इच्छा शोर के आकट, आकेट आकेट के लाला तो की शिकार शिकारेना चाहिए पूर्ण नहीं हो गई थी तो बढ़ते समय देखो यदि तो तो तो किसी कारण से मैं स्वर बन गया उसी समय तुम तलवार से मार दे रहे पुत्र को कहा तो बोले पिताजी मैं कैसा पहचानूं बोले जहां भी यदि स्वर होगा नहीं यदि हो भी गया उसमें शंकर और चक्र का निशान देख जा पिता मर गया वो सुर की जिंदा न कर गया। गया। निशान भी उसी में वो, वो संकेत आ जाए इतना बड़ा सादक थे ना तो उसके बाद वो इच्छा हो गई वो तुरंत मरने के बाद स्वर बन गया एक दिन पिता लड़का जा रहा था वो तो देखा स्वर और वो दो तीन शोर के साथ खेल रहा था उसको निशाना देखा अरे तो याद आगे पिता तलवार उठा दिया मारने के बोलते मुझे क्यों मारते हो आप में नहीं यहाँ इतना आनंद है इतना आनंद में मैं रह रहा, रहा हूँ <laughs> मेरा आनंद को भंग क्यों करते हो <laughs> देखो इसमें यही आनंद मारो मत तो छोड़ छोड़कर ऐसा छोड़ दिया अब वो कहा रहे मुझे क्यों मारते हो देखो इनके साथ में कितना मस्ती में रह रहा है मेरा आनंद का विघ्न क्यों करते हो तो उस समय उस समय बोलते उसी होने में अलग बात है इसी होने में यही आनंद है यथा यथा कर्म हाँ, इसीलिए मतलब वासना से भी जोनी में में जाते हैं हाँ, नहीं है उसने भरत यानी गया था तो इसलिए हम बता रहे हैं। ये या तो नरक। नरक क्या ये, लोग बोलते हैं सात नरक कोई? है सात नरक माने पुराण मतलब में इक्कीस तो नरक मानते हैं तो यहाँ सप्तते करके ब्रह्मसूत्र में माना है रौरव है पूर्णाम नरक है कुंभी पाक है वो तो तो नहीं लोक है वो तो वो लोक है उसमें एक नरक का विशेष स्थान है यमराज के पास है वो दक्ष... सुमेरु का दक्षिण भाग में है वो सात नरक है सप्तः नरक माना उसमें अलग, अलग अलग अलग नरक है पुराणों में ज्यादा आते हैं हाँ पुराने किस मानते हैं उसमें ब्रह्मसूत्र में सप्त्य करके आया है सात ही नरक है इन सातों के अंतर्भूत भी है बाकी को उनके अंतर हाँ, सारे अंतर्भूत भी इंद्रियों को हाँ विचार के कितना इंद्रिया है कुछ सात है कुछ आठ है कुछ तेरह माना है और अंतकर्णों को माना कुछ चौदह माना है तो व्यास जी ने बोलते है, एक एकादश माना ग्यारह तो इसलिए ये यमराज के उधर मानते हैं आस उधर ही कुंभपाक है अशिपत्र है तामिश्र है सब उनका नाम है सात अंत तो यही बोलते नरक में जाएंगे वहाँ तो उनका नारक ये जो शरीर अलग होता है यातन शरीर मानते हैं ये शरीर में भी बोलते हैं। उनका शरीर नरक बोलते है, यातन जैसे कोई मान लीजिए जेल में होता है तो वहाँ का वस्त्र अलग होता है उसी प्रकार उस शरीर में देते हैं उनको तो नरक है तिरक मतलब पशु पशु अतः जिसकी पीठ आकाश की तरफ से वो रहते है ना उसको तिरक कहते है और प्रेत भी बन सकते हैं प्रेत लक्षण तो प्रेत भी बन सकते हैं जैसा वो बनाता है एक राजा श्वेत कुमार राजा श्वेत कुमार का वो प्रेत बनाता उसमें उसमें सूत्र में जो वो भी बनता श्वेत कुमार इसलिए था राजा अच्छा तो बाले तो उसकी जो पत्नी थी शिवा नाम की थी शिवा रखा था वो बहुत बड़ी पति बना था और ये, ये श्वेत कुमार के बारे शिकार खेलने गए थे जंगल में तो वहां त्रेलो के सुंदर नाम के अवसर से मोहित हो गए तो उनके साथ ही वहाँ रहा प्रजाओं को सब ये सब छोड़ दिया तो उनके साथ उनको राज्य दिया सब कुछ दिया उनको राजामुद्री का होती है ना वो देने से बाद राज्य दिया ऐसा जाता है तो उसके बाद उनको सॉरी अभी एक साल बीत गए मैं इनके साथ ही रहा हूँ राज्य क्या हो गया सब अव्यवस्था फैल गई थी उसी समय उसके ऊपर एक राजा रोहितश नाम का एक राक्षस आक्रमण करता है और इसको मार देता है उसको श्वेत को मारता तो मरते समय वो तीन बार शिवा शिवा शवा नाम रखता पत्नी का पत्नी उसके बाद ये जो जीवात्मा है ना यमराज के पास जाते हैं ये चित्रगुप्त उसमें लिखे रहता है अच्छा कहा चित्रगुप्त के पास हिसाब रहता है यमराज का है ना वो लेखा पढ़ी करने वाला तो उनका जो प्रेतात्मक हमरा जिन्होंने क्या अपराध किया तो बहुत बड़ा अपराध किया अपना सुख भोग के लिए उन्होंने एक तो पतिव्रता स्त्री को उन्होंने धोखा दिया और दूसरा प्रजाओं को बहुत एक है वो नरक का भागीदारी किंतु एक दिन उनके लिए स्वर्ग मिलेगा एक मरते समय शिवा शिवा नाम रखा था बोला था। एक दिन का स्वर्ग है बोला भले पत्नी का किंतु शिवा दुर्गा का नाम होता है ना शिव और शिवा तो इसलिए एक दिन के लिए इनका पुण्य स्वर्ग में सकता है तो उस प्रेतात्मा से पूछा तो पहले नरक भोगेंगे आता वह स्वर्ग तो क्या चाहिए तुझे तो बोलते मुझे रंबा चाहिए स्वर्ग का अपसर है ना रंबा तो यमराज उसको बुलाती है रंबा इनके साथ एक, एक दिन तक अपरात आत्मा के साथ का हिस्सा तो रंबा के पीछे पीछे दौड़ जाता हो कहा मैं तभी आपके साथ आएंगे मैं जैसा कहूँगी ऐसा करना पड़ेगा तो वैसा है बैठो फदमासन डाल के तो उसको फदमासन डाल के बीताते बोलो नमश शिवा नमश पहले आता ही नहीं प्रेत का करते करते करते धीरे धीरे ओम नमस्वा ओम नमस्वा ओम नमस्वा करते करते समाधि तो हो जाए लम्बा भाग जाते वहाँ एक दिन बीत गए यमराज कहते जाओ उसको लेके आओ एक दिन बीत गए तो यम के धूट जाते ये तो बस समाधि में शुवाओं में तो उतने में शंकर जी करे जाओ मेरा कोई भक्त को ले जा रहे है शंकर जी के दूध आते इनको भगा देते तभी तो यमराज स्वयं आते तो शंकर जी आते स्वयं यमराज को भगा के उसको जीवित जाता ऐसा श्वेत कुमार तो यमराज कहते भगवान आप क्या कर रहे श्वेता है ना हाँ अंतिम है ना था श्वेता यम, हाँ बस यही यही स्वामी श्वेत कुमार ये शायद स्वामी जी ये कूर्म पुराण किसी पुराण में किसी पुराण का है तो लंबी तो चौड़ी आने बाद हम संक्षेप में बता दियो तो उसके बाद वो यमराज कहा भगवान आप आपने आप त्रिमूर्ति ने नियम बनाया है अभी ये पापी ही इतना है उसको दंड देना आवश्यक है ठीक तो है पापी ठीक है हमारा ये भी वचन दोनों अभी पापी क्यों ना ना ना ना ना हो यदि हमारा जो नाम लेते वो कभी हम राज्य में नहीं जाएंगे अभी इसके स्वरूप तो देखो अब ले जा रहा है अभी तक उसको होश नहीं है तो कैसे ले जाएंगे नहीं हमारा अधिकारी उसको जीवित करते दोबारा जीवित करने के बाद वो असुर को मार देता है लोहिताक्षर नाम का राक्षस था ना तो पड़ा ही था वो तो, नहीं प्रेतात्मा था ना शरीर तो दूसरा देते है ना भगवान अच्छा के लिए। नहीं, है। जीवित का मतलब वही मार सकता है मरने के बाद जीवित हुआ व्यक्ति ही मार सकता है उन्होंने वर भी वही लिया एक बार मर कर के जो जीवित होगा वही मुझे मार सकता है मरकर जीवित होना तो ये दूसरा जन्म नहीं हुआ ना फिर नहीं अभी तो तो तो शरीर जन्म सब का ही होता है फिर बस वही जीवित हुआ वही जन्म है वही जन्म इसलिए बोलते जीवित जीवित किया हाँ। जीवित किया तभी वही वही शरीर यार रा सकते प्रेत भी बन सकते ऐसे कोई निश्चय नहीं प्रेतात्मक तो ये बोले प्रेत लक्षणा तान ए तान परीक्षा वो परीक्षा करते कर रहे इन सबको ठीक ठीक से विचार करके अच्छे प्रकार से युक्ति प्रत्युक्ति के द्वारा क्या ये जो कर्म का फल कहाँ तक लेके जाएगा चलो स्वर्ग तक लेके जाएगा क्या स्वर्ग में जाने पर स्वर्ग के स्थायी है सदा रहेंगे क्या मेरा दुख निवृत्ति होगा नहीं होगा चलो अपर विद्य के ब्रह्मलोक आदि हैं तो वो भी क्या स्थायी है क्या इस प्रकार विचार करके अनेक प्रकार बता रहा है। तो रहा है। तान ये बता रहे तो इसलिए बोल रहे प्रेत लक्षणतान एतान परीक्षा परीक्षा बोल तो सम्यक प्रकारण विचार कृत्व किस्से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगमय प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने ये उत्पन्न हुआ हम ही कि स्वयं उत्पन्न हुए बचपन था अभी बचपन नहीं रहा क्या बचपन रहा बचपन तो मर गया जवानी आ गई जवानी मर गई तभी जाके कि बुढ़ापे तो ना एक में दो नहीं रह सकता है, बचपन समाप्त का मतलब क्या है, जब बचपन मर गया जवानी की उत्पत्ति जवानी मर गई बुढ़ापे की उत्पत्ति अपने को एक प्रत्यक्ष तृष्टोनिष्ठा ये प्रत्यक्ष प्रमाण से और उसके बाद जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है उसको अनुमान जैसे स्वर्ग आदि अथवा अन्य कोई तो अनुमान स्वर्ग तो आदि आगम शास्त्र आगम तो शास्त्र है और भी कुछ अनुमान प्रमाण आदि से से युक्ति से. अनुमान बोल तो हमारे पिता भी पहले लोग थे तभी हम बने हैं इसका मतलब वो गए है प्रत्येक अनुमान कर सके वैसे हम भी एक दिन नहीं रहेंगे क्योंकि तीन पीढ़ी तक याद होगा सभी को चौथा पीढ़ी मुश्किल है किसी चौथा पीढ़ी का नाम किसी किसी को याद होगा तीसरे चौथा पीढ़ी चौथा पीढ़ी याद होता नहीं चौथा पीढ़ी नहीं रहता किसी को पांचवी पीढ़ी तो रहते ही नहीं याद मतलब ये नहीं थे ऐसी बात नहीं थे वो भी वैसा हम भी नहीं रहे इसी प्रकार तो इसलिए बोल अनुमान और उपमान उपमान तो सादृश्य प्रमाण और आगमे आगम प्रदान हो गया या आगम का मतलब है वेद लेना वो आगम नहीं लेना निगम हाँ यहाँ आगम उपलक्षण है निगम नहीं तो वो जो चौंसठ आगम है ना शैव आगम या निगम लेने सात आगम वो आगम नहीं लेना यहाँ आगम और निगम को एकत्व करके बोल रहे हैं जैसे श्रद्धा और विश्वास है ना है अलग कभी कभी हम श्रद्धा को भी विश्वास कहते हैं विश्वास को भी श्रद्धा कहते हैं दोनों में बहुत अंतर है तो इसलिए वहाँ भगवान ने बोले ना विश्वासाद नहीं श्रद्धावान लभते ज्ञान विश्वास ज्ञान होता नहीं बता रहे वहाँ विश्वासी ज्ञान नहीं बताया श्रद्धावान विश्वास उसी का नाम है श्रद्धा वाक्य है अदृष्ट पदार्थेश अदृष्ट पदार्थेशस्त्र गुरुवाक्यु उनमें अत्यंत जो विश्वास उसी का नाम श्रद्धा आस्तिक बुद्धि वो लोग कहा रहे हाय तो इसलिए हाँ आगम आगम है, है मतलब वो आगम है वो जो आगम है ना तो उसका लक्षण क्या है आगतम आगत पंचवक् गतंचा गिरिजानने मतंचा वासुदेवशा तस्मा आगम उच्य वो जो आगम है ना तीन अक्षर आ आगतम आगत महादेव भगवान ने पांचों मुकों से उपदेश किया है गतंच गिरीजाननने इसको गिरिजा भी भी। को अच्छा, पार्वती को सुनाया था सारा आगम उसमें और मतंच वासुदेव आगम वासुदेव तो का भी सम्मत है तस्माद आगम इसलिए आगम मान तो पांच मुख से निकला है भगवान से इसलिए पंचागम मानते भगवान के पांच से निकलने के कारण पांच सबसे पहले माना जाता है वहां वैष्णवागम आकाश तत्वों को लेकर दूसरा है सौरागम वायु तत्व को लेकर सूर्य प्रधान शाक्तागम शक्तिगम तो अग्नि तत्वों को प्रदान लेकर शक्त्यागम होगा और उसके बाद गाना गाणापतागम जल जल तत्व को लेकर गणपति का और शैवागम पृथ्वी को लेकर तो इसमें दो प्रधान हुए शैवागम और शाक्तागम ये बहुत प्रधान विशेष मान और जहाँ दोनों मिले होते उसको यमलक बोलते शिव शक्ति को मिला करके जो बोलते हैं इस, इस मानते तो इसलिए यहाँ आगम का मतलब वो नहीं लेना निगम वो है ना आगम निगम की रानी दुर्गा का स्तुति में आते हैं ना तो देखिए आगम और निगम तो इसलिए यहाँ आगम मतलब वेद, वेद, है। वेद। तो सर्वतो सर्वतो बोलते सभी प्रकार से यातात्मे ना अवधार्य ऐसा नहीं ऊपर ऊपर नहीं या थीक, थीक से से। तो ठीक ठीक ठीक ठीक से से से जो जैसा है वैसा ग्रहण करना उसका नाम यथार्थ कभी कभी क्या है दुराग्रह के द्वारा मोह के कारण वासना के कारण जो वस्तु को वैसा है हम नहीं समझते संचय होकर मतलब तो जो वस्तु जैसा है संशय कोई संशय नहीं है वैसा ग्रहण कर मान रहे है ना सत्य मान रहे सत्य थोड़ा है वो यथार्थ रूप से थोड़ा ग्रहण कर रहे है इसको यथार्थ रूप से नहीं ग्रहण कर रहा सबको मेरा मान मेरा तो कोई है ही नहीं कुछ तो भी मान रहे ये तार थो तो थोड़ा है तो याता अवधारिया लोकान लोकान कर्त कर रहे हैं समसारा गति भूतान परीक्षा लोकान यह यहाँ तक परीक्षा कर्त हो गया मंत्र में माने है ना परीक्षा चौदह भवन जो है सारे तो सारे लोकान द्वितीय का बहुचन है ना लोकान रामान ना। सारे लोगों को संसार गति भूतान लोकान कर्त कर रहे लोग किसको कहते हैं तो संसार के गति ये चारों अथवा भूर भूआ तीन उसको ऊपर के साथ नीचे के साथ चौदह लोग तो सभी लोगों को संसार गति भूतान अर्थात संसार के जो गति है उस गति के स्वरूप गति बोल तो संसार से जाने वाले ऐसे चौदह लोगों को अव्यक्तादि स्थावरान्तान भाषा का स्पष्ट कर रहे सबसे पहले हुआ अव्यक्त वहाँ से लेकर स्थावर पद जितने अव्यक्तादिस्तावरान्तान व्याकृता अव्याकृता लक्षण अव्यक्त हो गया मूल अव्यक्त हो गया मूल और स्थावर हो गया स्थूल वहाँ से सारे लोगों का अंतर्भूत बता रहे तो अव्यक्ता है आदि जिनका ऐसा अव्यक्ता आदि स्थावर है अंत है जिनका स्थावर अंत आदि ऐसा व्याकृता अव्याकृता लक्षण दो प्रकार का है ना एक व्याकृत मतलब इसके अंदर ही पूरे हाँ सारे इसमें है ना क्योंकि वहाँ आया है सृष्टि का प्रकरण जो बढ़ा दाड़ने में तो उस प्रजापति ने सृष्टि करने के इच्छा से अपना जो सामर्थ्य को जल में रख दिया मतलब पंचीकृत वो अंडा का रूप धारण किया एक वर्ष के बाद जैसा अंडा फट जाता है तो वैसा ही वो फट गया तो दो भाग में उर्द्वा हो गया जो नीचे को हो गए इसके बीच में सारा ब्रह्मांड आया था इसलिए ब्रह्मांड नाम पड़ा है जगत को क्या बोलते हैं ब्रह्मा ने रखा हुआ अंडा मुर्गी कांड जैसा मुर्गी का अंडा नहीं बोलते वैसा ब्रह्म का अंडा है उसमें पंचाग्नि विद्या में और एक प्रश्न किया ये भूलोक और द्विलोक के बीच में माता और उसको बोल दिया पिता कहा गया द्व्यूलोक का नाम है पिता पृथ्वीलोक कहा है माता इन दोनों के बीच में जाने वाले मार्ग कौन है दो मार्ग वो दक्षिण अच्छा। तो में जो पंचाग्नि है ना उसी तो में पांच प्रश्न में भी आता है। तो इसलिए हम बता रहे है व्याकृत और अव्याकृत ये दोनों जगत है व्याकृत अव्यक्त से जो है अव्याकृत से तो फिर कारण ब्रह्म हो गया ना? नहीं माया दोनों में प्रयोग होता होते हैं हाँ, माया लेना जी तो यहाँ तो कार्य ब्रह्म से होना चाहिए ना संसार की गतिवर पर जो विषय है वो ब्रह्मा तक ही देखिए ब्रह्म लोक तक ही है किन्तु उसके बाद अव्यक्त है ना उपासना करते है ना उसमें ईश्वस में है ना अव्यक्ति भी उपासना होती है मूल कारण है अव्यक्त है ना अव्यक्त का मतलब ये माया तो माया प्रदान हो गए ईश्वर hmm. कारण ब्रह्म तो वो भी क्या है एक प्रकार से संसार के होती है क्योंकि उसमें नियमकत्व धर्म है ब्राह्य के दिया, hmm. नियम्यता नहीं है किन्तु नियमकत्व धर्म पड़ा है तो इसलिए अज्ञान होने के कारण वो भी उसमें आता है तो अव्यक्त और अव्यक्त में ये अंतर है व्यक्ति का मतलब नाम और रूप से आप स्वस्थ व्यवहार कर सकते है और जहाँ नाम और रूप स्वस्थ व्यवहार नहीं होता है वह अवस्था बीज अवस्था में आप बता नहीं सकते कौन पत्ता है अंकुर क्या है स्कंद क्या है शाखा क्या है जड़ है नहीं बता सकते और ये वृक्ष को दिखा सकते है ये, ये पत्ता है यही छांदज्ञ में बताया था ना श्वेत विशेष ज्ञान हो जहाँ व्यक्त इसलिए के तो को यही बताया था तत्व मसीन नौ बार उपदेश किया था ना उसने छठवी बार में वही उपदेश किया था तो उन्होंने ही प्रश्न किया था पिताजी आप बता रहे परमात्मा से सारा जगत उत्पन्न हुआ है परमात्मा तो अनुवरणी सूक्ष्म है इतना सूक्ष्म से इतना विशाल जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ ये समझा नहीं रहा तो इसलिए युक्ति के द्वारा समझा दीजिए तभी उस बरगद का पेड़ के नीचे ले गया उसको वृक्ष के ये सो माँ ये तद आहरा इसको लेके आओ तो एक उसका फल तोड़ के तो लाया भिंडी तोड़ दे दो क्या दिख रहा है तो छोटे छोटे धान दिख धान उसको भी तोड़ो क्या दिख रहा है तो कि मापी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो बोलता इसी से वृक्ष उत्पन्न व समझो श्रद्धाव श्रद्धा करो तो देखिए वहाँ कुछ नहीं दिख रहे किंतु उत्पन्न तो निश्चय तो वैसा ही है बोल रहे हैं अव्यक्त नाम रूप व्यक्त नहीं कर तो अव्यक्तावरानता व्याक्रता, व्याकृत अव्याकृत लक्षणान बीज अंकुरूप हो गया अव्यक्त अंकुर स्वरूप हो गया व्यक्त तो बीज अंकुर उत्पत्ति एक दूसरे के प्रति उत्पत्ति बीज अंकुर मतलब बीज से अंकुर अंकुर से बीज बीज से अंकुर अंकुर से बीज बीज से अंकुर के लिए बीज अंकुर अंकुर बीज वो तो पूरा आएगा तो कहने के लिए बीज से अंकुर अंकुर से बीज केवल अंकुर से नहीं है अंकुर से वृक्ष होगा वृक्ष हाँ, से पुनः बीज होगा, होगा, जैसे आपने आम का लगा दिया, आम का का लगा दिया, पेड़ हो गया, उसमें अंकुर तो बीज अंकुर अवध इतर इतर उत्पत्ति निमित्ता अनेकहा अनर्थ शत सहस्र एक नहीं अनेक अनगिनती अनेक लाखों हो गया शत श्र लाखों बोलते इतना अनर्थ के कारण अनगिनती अनेक हजारो। तो अनेक तो लाखों लाखों का कारण बोल अनेक बस अनगिनती सहस्रा संकुलां ऐसा अनेक शस्त्र संकुल सैकड़ों हजारों अनर्थ से संकल के समान एक पीछे माला के समान कदली खम्बाव आसाराम गर्भवधली गर्भ गर्भवध कदली है तो पेड़ का अंदर का जो होता है ना बीच में केला बीच में जो होता है ना सफेद छिलका निकाल दीजिए ना ऐसा करने तो टूट जाता है उसके सब्जी बनाते मंगल में अंदर एक होता है गर्भ बोलते उसका ऊपर परतली हाँ वो कदली बोल दिया उसका गर्भ बोल रहे केला का के पेड़ तो आप हिलाने नहीं तोड़ नहीं सकते नहीं। वो भी टूट जाएगा इतना नहीं उसका जो छिलका निकालते रहिए अंदर एक मिलता सफ़ेद गर्भ का उसके सब्जी भी बनाते पीपी -पी के पसंद के लिए बोल जाएगा, वो तो पता नहीं बनाते जैसे कच्चे केला काटेंगे ना इतना मिलेगा उसमें वो थोड़ा ऐसे हिला दीजिए ना फटफट पट -फट टूट जाते उसमें ये जला रहते इसलिए बोले गर्भ प्रयोग कदली गर्भवत कदली पेड़ के गर्भ के समान असारान माया मतलब वो उसमें कोई सार नहीं निस्सार माया, माया मरीची उदक ग स्वप्न जाल बुदबुदा फेना समान पूरा दृष्टांत देरी लगा था भाषा का कैसा माया मरिची माया है मरीची बोलते मृगजाल और गंधर्व नगर उसके समान तो माया मरीची गंधर्व नगर आकारा स्वप्न जाला और स्वप्न के समान और जाल के जाल है ना जला जला जला है। जल बुद्धबुदा स्वप्न जल बुद्धुदा मरीची उदक उदक बोल तो वही मृग जलो मरीची रेगिस्तान में जो जल भान होते हैं ना वो है जैसा माया है मृग जल है वही सब अथवा गंधर्व नगर अथवा स्वप्न अथवा जल में आने वाले बुद्ध बुद्धा के समान बुद फेन समान, बुधबुदा माया एक ही तो नहीं अलग अलग माया है अलग है और भ्रांति के कारण जो मरुमरीच का जल दिखाई दे रहा है ऐसा समझे तो? नहीं नहीं माया मृगजाल है ना गंधरवर के समान माया है मृगजाल और गंधार होता है अलग और जादूगर नगर के अलग अलग है तो दो दो उसमें करने दक्षिणामूर्ति मूर्ति या मायावी युवा विज्रम्बक जैसा मायावी जन योगीश्वर योगी अथवा तो योगी मायावी के समान है इनके समान अथवा जल के बुद्धबुदा के समान और फेन के समान तो बोल नगरा स्वप्न जला बुदबुदा फेना समान ये निस्सार कैसे उसके लिए बता रहे इनके तो समान तो स्वप्न जाल समान प्रतिक्षण प्रध्वम सान ऐसा नहीं नष्ट हो कर कहा नष्ट हुआ नष्ट हुआ हर क्षण में नष्ट हो रहा है एकाएक क्षण में परिवर्तन नहीं हुआ जैसे घड़ी का कांटा नौ से दस आ रहे हैं इसमें तीन कांटे तो दो कांटे तो हम देख सकते हैं तो घंटा दिखाने वाला है वो नहीं दिखता उसमें नौ से दस में तो जा रहे हैं किंतु दाँते समय नहीं दिख रहे वो अपना सेकंड का तो दिख रहे और मिनट का भी थोड़ा थोड़ा है तो मालूम पड़ेगा धीरे धीरे किंतु घड़ी का नहीं मालूम पड़ता इसका मतलब नहीं जा रहे ना वो जा रहा है कभी दस बजे से दस से ऊपर जा रहे हैं तो वही सही है कल हम देखा था वो राज नहीं कल जो देखा था वो राज नहीं कल देखा वो कल नहीं प्रतिक्षण परिवर्तन तो, तो वो जो हो रहा है जाति को लेके प्रत्यय हो रहा है आकृति है ना उसको लेके बड़ा परिवर्तन हो जाने से में नहीं, लोग में बोलता है ना अरे वही जो बाल है जिसने काटे थे बाल वही बाल है बोलते अरे में जो कल खाया था दवा वही दवा कल जो खाया था वही दवा है अरे कल खाया था, था, था वो आज कहा सदृश है वो वैसे शरीर है ना आकृत को लेकर बोलते वही व्यक्ति है अलग तो <स्थाथ> नहीं लक लक है। है? नहीं, <laughs> है? नहीं। तो ये बोल रहे तो प्रतीक्षण प्रध्वंसान पृष्ठता कृत्वा इनको क्या सबको पीछे पीछे हटा करके अविद्या काम कर्म दोषा वर्ति अविद्या है काम है कर्म है ये दोषा प्रवर्तिता इससे प्रवर्तन हो रहे ये तीन ही कारण है प्रवृत्ति के मूल अविद्या अविद्या के द्वारा उत्पन्न हुए वासना कामना उसके बाद कर्म दोष प्रवर्तित कर्मचितान ऐसा कर्मचितान देखिए वहाँ आया कर्मचा यहाँ वाजाकार आते हैं एक यहाँ और दूसरा है वहाँ पूर्दमूला अवक्षा का कट में वहाँ संसार के इतना लंबा चौड़ा एक पंक्ति में पूरा पृष्ठ उठा दिया कटुपनिषद इसी को लेकर ऊर्द मूल का और दूसरा वहाँ में संसारम प्रापयत वहाँ भी लंबा चौड़ा उठाता उसमें पाते कौन है रास्ता कौन है कैसे गिरा देते तो ये बोल रहे तो प्रतीक्षण प्रध्वंसान पृष्ठता कृत विद्य काम दोष प्रवर्तिता कर्मचितान दर्मा दर्मा धर्मा धर्मा धर्म निवर्ति इन सबसे क्या वैराग्यों को प्राप्त हो जाती ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण